प्रश्नोत्तर दीप मारा कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा व्यक्ति कर्तव्य समझकर किसी कार्य में लगता है परंतु करने का अभिमान आ जाता है इससे कैसे बचे समाधान अभिमान रहित होकर कर्तव्य कर्म करने का एक यही उपाय है कि अपने कर्म को परमेश्वर से जोड़कर उसकी उपासना रूप से कर्म करें जिज्ञासा जो साधक सांख्य और योग दर्शन के अनुसार गंभीरता से साधना करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है या नहीं जैसे समाधान इस दर्शनों की दृष्टि से तो उनका मोक्ष हो ही जाता है जैसे कर्म का फल क्षीण हो जाता है उस प्रकार से सांख्य साधना से प्राप्त स्थिति का क्षय हो नहीं होता उनके दर्शन के अनुसार पुरुष जीव वास्तव में असंग है परंतु अज्ञानवश उसको प्रकृति से संग हो जाता है पुरुष है तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परंतु प्रकृति के संग से उसे जन्म मरण की प्रतीति होती है जो पुरुष अपने को प्रकृति से अलग करके नहीं जानता उसके लिए प्रकृति भोग देती रहती है जब सांख्य प्रक्रिया के अनुसार विचार करते करते पुरुष प्रकृति के भेद का पक्का विवेक वे ख्याति हो जाएगा तब प्रकृति उस पुरुष को भोग देना बंद कर दे देती है ऐसा पुरुष मुक्त हो जाता है उसका फिर जन्म नहीं होता उनके ऐसा मानने पर भी जो वेद प्रतिपाद्य मोक्ष है वह उनको प्राप्त नहीं हो उनके सिद्धांत के अनुसार पुरुष अनेक हैं, प्रकृति सत्य है योग दर्शन के अनुसार ईश्वर भी पुरुष विशेष है और वह प्रकृति तथा जीवों से भिन्न है इसलिए विवेक ख्याति होने के बाद भी जगत का सत्यत्व जीवों का नेकत्व और भेद बुद्धि बनी ही रहेगी जबकि वेद तो स्पष्ट कहता है द्वितीययाद वही भयम भवती भेदारण्य को फीसद जब तक हमें दूसरे की प्रतीति हो रही है भेद दर्शन हो रहा है तब तक भय का नाश नहीं होगा तो फिर मोक्ष कैसे होगा द्वितीय दर्शन ही सारे अनर्थों का हेतु है सांख्य और योग के साधकों के लिए न तो प्रकृति का सत्यत्व बाधित होता है और न ही अनेकत्व और भेद का बाध हो पाता है इसलिए वेद प्रतिपाद्य मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकती जिज्ञासा शास्त्रों में कहीं पर तो आता है कि ब्रह्मलोक से पुनरावर्तन नहीं होता और कहीं कहीं लिखा है कि ब्रह्मलोक से भी लौटना पड़ता है इसमें कौन सा पक्ष ठीक है समाधान पुराणों आदि में स्वर्गलोक के ऊपर महर जन तप सत्यम इन चार लोगों का वर्णन आता है पर वेदों में केवल ब्रह्मलोक को ही कहा गया है इससे लगता है कि इन चारों का ब्रह्मलोक में ही अंतर्भाव है कई विद्वानों का मत है कि जो उपासक ब्रह्मलोक के सत्यलोक भाग में पहुंच जाता है उसका फिर पुनरावर्तन नहीं होता जिन उपासकों की उपासना में कुछ कमी होने के कारण वे मह अथवा तपह लोगों को प्राप्त करते हैं उन्हें फल भोग के बाद वहां से मर्ज लोक में लौटना पड़ता है यही इस विरोध का समाधान है जिज्ञासा सबकी आयु तो प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित है इसलिए मृत्यु तो समय पर ही होगी फिर अकाल मृत्यु क्या है अकाल मृत्यु को प्राप्त जीव की क्या गति होती है समाधान दिव्य कर्म करता है और काल कर्मों को पकड़ता है जैसे वर्षा ऋतु में सभी बीज नहीं उगते जिनका काल आ गया वही उगते हैं कुछ निश्चित कर्मों के अनुसार यह मनुष्य शरीर मिलता है इस शरीर में फिर कर्म करता है और समय पूरा होने पर शरीर छूटता है मृत्यु के समय इंद्रियों की शक्ति मन में लीन हो जाती है मन प्राण में लीन हो जाता है शास्त्रों में इसे मृत्यु मूर्छा कहते हैं उस समय इस जन्म के और पूर्व के संचित सभी कर्म उसके सामने आते हैं और उनमें से जो फलोन्मुख है वे टिक जाते हैं उन कर्मों के अनुसार अगले शरीर का निर्धारण होकर मन उसे अहमतया प्रकल्प लेता है फिर यह शरीर छूट जाता है यह जा एक सामान्य व्यवस्था है यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना या हृदयाघात आदि में झट से मर जाता है तो उसे ही अकाल मृत्यु या अपमृत्यु कहते हैं ऐसी मृत्यु भी होती तो प्रारंभानुसार पूर्व निर्धारित ही है पर ऐसे में जीव सावधान नहीं हो पाता इसलिए उस व्यक्ति की यह प्रक्रिया नहीं बन पाती जिससे उसे भूत प्रेत आदि योनियों में जाना पड़ता है प्रकृति के द्वारा धीरे धीरे उसके अगले जन्म की प्रक्रिया बनेगी पर उसमें समय लग जाता है इसलिए कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति की अपमृत्यु हो गई तो उसके उद्धार के लिए कोई शास्त्रीय उपाय करना चाहिए